नमस्कार प्यारे भाई और बहनों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूँगा आप हमेशा करियर ऑप्शन कार्यक्रम को सुनते हैं और हमें भी अच्छा लगता है जब हम लोग इसे एक पर्टिकुलर विषय को लेकर आपके साथ जुड़ते हैं तो ऐसे ही कुछ खास बात लेकर आपके साथ जुड़ने वाले आज एक सुंदर विषय है ऐप डेवलपमेंट जी हाँ आपने सुना ही होगा ऐप डेवलपमेंट और आजकल जो है स्मार्टफोन आप यूज़ करते हैं तो स्मार्टफोन में स्मार्टफोन में जितने भी फीचर्स होते हैं वो सारे एप्लीकेशन के माध्यम से ही हम यूज़ करते हैं चाहे व्हाट्सअप हो सोशल मीडिया के कोई भी बातें हो या इवन आप अगर गूगल या फिर जो भी इंटरनेट से जुड़ी हुई कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं इवन आप हर कंपनी अपना एक एप्लीकेशन बनाती है आप सबसे ज़्यादा जो हैं जितने भी बैंक हैं उनके एप्लीकेशन होते हैं उसको इंस्टॉल करके आप अपने घर बैठे बैंकिंग कर सकते हैं है ना तो ये सारी बातें एप्लीकेशन के माध्यम से संभव हो पाया है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐप बोलते हैं तो ऐप डेवलपमेंट क्या है और कैसे होता है इसमें किस तरह सा करियर आप बना सकते हैं कितना कमा सकते हैं इस विषय को लेकर आज बात करने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से हमेशा की तरह हमारे साथ आज डेवलपमेंट करियर को लेकर आ रही हैं अमृतपाल अमृतपाल कौर कौर जी कौर जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका ओम शांति न्यू एज करियर की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूं आपकी सर्टिफाइड करियर काउंसलर अमृतपाल न्यू दिल्ली से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये श्रृंखला बहुत पसंद आ रही होगी आज की इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे ऐप डेवलपमेंट क्या होती है ऐप डेवलपमेंट और इसके क्या क्या ऑप्शंस हैं लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं कैसे इसमें हम पैसा बना सकते हैं कैसे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे इस करियर में आगे ग्रो कर सकते हैं इस बारे में आज हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होती है ऐप डवेलपमेंट ऐप यानी कि एप्लीकेशन किसी भी तरह की एप्लीकेशन हम डेवलप करते हैं जैसे कि हम सब आज की डेट में व्हाट्सएप यूज़ करते हैं व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है इसी तरह से फेसबुक भी एक एप्लीकेशन है ये सब किसी ने डेवलप किए हैं इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर लिंकड ये सब किसी ने डेवलप किए हैं। किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इनको डेवलप किया है तो इनको बोलते हैं एप्लीकेशंस ये एप्लीकेशंस का शॉर्ट फॉर्म है ऐप डेवलपमेंट। ये एप्लीकेशंस अक्सर डेवलप की जाती हैं या तो फ़न के लिए जैसे गेम्स हो गई या फिर किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए जैसे लिंक्डइन है या फिर आ, इंस्टाग्राम है या ट्विटर है और जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करते हैं तो किसी डॉक्टर्स जैसी एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं ताकि हम उनकी एप्लीकेशन पे जाके उनसे एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकें या उनसे कंसल्टेशन ले सकें तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए एप्लीकेशंस डेवलप की जा सकती हैं आगे हम बात करते हैं कि जितने भी इस डिजिटल uh, लाइफ में लोग काम करते हैं यानि कि आज की डेट में जैसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं तो कहने का मतलब है कि जैसे यूट्यूब है ये भी एक एप्लीकेशन ही है एप्लीकेशन पे काम करने वाले बहुत से लोग हो सकते हैं कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब पे काम करते हैं और पैसा कमाते हैं लेकिन किसी एक व्यक्ति ने यूट्यूब पहले बनाया है तो आप समझ सकते हो कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट कितना ही ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है आज की डेट में अगर आपको सही से डेवलपमेंट करनी आती है तो आप इसमें क्या क्या कर सकते हो कैसे दुनिया का एक ही बदल सकते हो चाहे आप इंडिया में काम कर रहे हो चाहे अब्रॉड में काम कर रहे हो अमृतपाल कौर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एप आप डेवलपमेंट के बारे में क्या है ऐप डेवलपमेंट ये हमें समझ में आ गया जी हाँ हम भी हमारे विद्यार्थी मित्र भी ये सोच रहे होंगे कि एक्चुअली में ऐप डेवलपमेंट है क्या तो आपको ये बातें क्लियर हो गई हैं आइए अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत नमस्कार गीत के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बातें हो रही हैं ऐप डेवलपमेंट के बारे में बहुत ही सुंदर और थोड़ा सा हट के अलग विषय है जिसके बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं अमृतपाल कौर जी हम चाहेंगे कि मार्केट में एप्लीकेशन्स जो ये आ रहे हैं इसको इसका मार्केट कैसा है कैसे हम इसे सेल कर सकते हैं या हम बता सकते हैं कि अगर मैं ऐप डेवलप पर हो जाता हूँ तो मैं मार्केट में इसको कैसे लॉन्च कर सकता हूँ या कैसे बता सकता हूं तो कुछ मार्केटिंग के बारे में ज़रूर बताइएगा तो अब हम बात कर रहे हैं कि मार्केट कैसी है ऐप डेवलपर्स की हमने अभी बात करी है कि ऐप डेवलपमेंट क्या होती है क्या उसका रोल है अब हम बात करेंगे कि मार्केट में किस किस तरह की एप्लीकेशन होती हैं और कहाँ कहाँ पे इनकी डेवलपमेंट होती है और इसका क्या स्कोप है तो ऐप डेवलपमेंट जैसे कि हमने समझा कि हर एप्लीकेशन एप जो होती है वो कोई ना कोई डेवलप करता है लेकिन इस ऐप को डेवलप करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आपके पास विज़न होना चाहिए कि आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो जैसे अगर एक यूट्यूबर है तो उस यूट्यूबर को पहले यूट्यूब के लिए कुछ रिकॉर्ड करना पड़ता है अब वो किस पे रिकॉर्ड कर रहा है उसके लिए लाइट चाहिए कैमरा चाहिए ये एक अलग बात है लेकिन वो किसी प्लेटफॉर्म पे उसको रिकॉर्ड करेगा तो इसका मतलब उसके लिए भी उसको एक एप्लीकेशन चाहिए होगी तो वो भी एक एप्लीकेशन है और ज़्यादातर ये जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं जो आजकल की हमारी डिजिटल दुनिया है इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत ही क्रिएटिव ढंग से बनाई जाती हैं ताकि काम करने का तरीक़ा आसान से आसान हो सके और ज़्यादातर ये मोबाइल डेवलपमेंट में आती हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। दो तरह के फ़ोन होते हैं दो तरह के एक्चुअली प्लेटफॉर्म्स हैं एक है आई जैसे एप्पल का है और दूसरा है एंड्रॉयड एंड्रॉयड ज़्यादा फेमस है बहुत सारे फ़ोन्स हैं जिनकी बेस एंड्रॉइड ही है चाहे वो सैमसंग हो चाहे वो इस तरह के और कितने नए नए फ़ोन आए हैं इन सब पे एंड्रॉइड चलता है तो जो एप्लीकेशन डेवलपर्स होते हैं वो ऐसी एप्लीकेशंस बनाते हैं जो आई यू एस प्लेटफॉर्म पर भी काम करें और एंड्रॉइड पर भी काम करें ताकि न सिर्फ़ भारत बल्कि पूरे देश भर में अगर वो एप्लीकेशन लोगों को पसंद आती है वो अच्छे से काम करती है तो पूरे विश्व में उन एप्लीकेशंस की डिमांड बन जाए इसलिए इंटरनेशनल मार्केट्स और अपनी डोमेस्टिक मार्केट्स को ध्यान रखते हुए ज़्यादातर इन एप्लीकेशंस को बनाया जाता है भारत में जो मेजर टेक हब्स हैं यानी कि जहाँ पर बहुत सारे डेवलपर्स बैठे हुए हैं ज़्यादातर वो बेंगलोर हैदराबाद पुणे गुड़गांव नोएडा यहाँ पर बहुत सारे आपको कम्पनीज़ मिलेंगी जो इस तरह के काम करती हैं और अगर हम भारत से बाहर की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका यूरोपियन कम्पनीज़ साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पे बहुत बहुत अपरचुनिटी हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं और एप्लीकेशन डेवलप करके अपनी एप्लीकेशनस को बेच सकते हैं और बहुत सारे डेवलपर्स हमारे भारत में ऐसे भी हैं जो बाहर की कंपनियों के लिए काम करते हैं रिमोट काम करते हैं इंडिया में रहते हुए ही चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर हो चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर हो रिटेल बिज़नेस हो हर तरह के बिजनेस में आज की डेट में एप्स डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो आप समझ सकते हैं कि ऐप डेवलपमेंट कितना ही ल्यूक्रिएटिव ऑप्शन है चाहे आप एज ए फ्रीलेंसर काम करो चाहे आप किसी के लिए जॉब करो चाहे आप अपना बिजनेस खड़ा कर लो ये डिपेंड करता है कि आप में कितनी मेहनत करने का जज्बा है लेकिन इसमें ऑप्शंस इतनी सारी हैं इतनी सारी हैं कि अगर आप सही से मेहनत करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं अमृत पाल कौर जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से एप्लीकेशन डेवलपर्स के लिए मार्केट होता है और मार्केट में कैसे वो अपने आप को साबित कर सकते हैं तो आइए मार्केटिंग के बारे में भी आपने काफ़ी अच्छी बातें बताया है और आगे भी जानेंगे और कैसे हम शिक्षा के द्वारा इसको कैसे हम और अच्छा बना सकते हैं आगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कितना हमें किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए किस तरह का कोर्स करना चाहिए जिससे हम ऐप डेवलपर बन सकते हैं लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत हिचकी हिच हिच हिचकी लगी हां हिचकी चिकी, आज सुबह जब मैं जगी सुबह जब मैं जगा ओ तेरे असम ऐसा लगा कि तूने मुझे याद किया नमस्कार फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुना और अमृतपाल कौर जी हमारे साथ है ऐप डेवलपमेंट के बारे में बातें हो रही हैं, तो चलिए अमृतपाल कौर जी मैं चाहूँगा कि अभी आप बताइए कि हमें अगर ऐप डेवलपर बनना है तो किस तरह की शिक्षा की जरूरत पड़ती है किस तरह के कोर्सेस मार्केट में अवेलेबल है और जिसके जरिए हम एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते तो अब हम आगे बात करेंगे की एक अच्छा एप्लीकेशन डेवलपर बनने के लिए हमें कैसी एजुकेशन चाहिए क्योंकि तो एजुकेशन के बिना तो कुछ भी नहीं होता तो ज़्यादातर लोग कंप्यूटर्स करके इस फील्ड में आते हैं बट एक्चुअल में बहुत सारे तरीके हैं इस लाइन में आने के लिए सबसे ट्रेडिशनल जो तरीका है वो है कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ़्टवेयर इंजीनियरिंग करके आप इस लाइन में आ जाते आ सकते हैं जिससे कि आपकी फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है और आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स यानी कि कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं लेकिन कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग स्किल्स के साथ साथ आपको डेटा स्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर की जो मैथड्स होते हैं वो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है लेकिन फॉर्मल एजुकेशन के अलावा भी हम एक सक्सेसफुल डेवलपर बन सकते हैं कुछ लोग इतने स्मार्ट होते हैं कुछ बच्चे बहुत ही स्मार्ट होते हैं वो अपने आप सीख लेते हैं उन्हें इतना मज़ा आता है कोडिंग करने में कि वो कोडिंग के छोटे छोटे जो बूटकैंप्स होते हैं उन्हीं बूट कैम्प से ही वो इतना कुछ सीख लेते हैं कि वो अपनी एप्लीकेशंस बनाने लग जाते हैं अब इस एप्लीकेशन्स का जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल्स जो आपको सीखनी होती हैं वो होती हैं प्रोग्रामिंग स्किल्स जैसे जावा अब हम क्योंकि ये सारी की सारी मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं क्योंकि वो लैपटॉप पे भी चलनी चाहिए और फ़ोन पे भी चलनी चाहिए सिर्फ आई यूएस नहीं चलनी चाहिए एंड्रॉयड पर भी चलनी चाहिए तो इसलिए जावा के अलावा कोटलिन जो है वो एंड्रॉइड पे काम आती है और स्विफ्ट जो है वो आईओएस डेवलपमेंट में काम आती है तो जावा के साथ या कोटलिन या फिर आईओएस ये दोनों आपको आनी चाहिए और जितनी भी एप्लीकेशंस uh, बनती हैं वो क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क पे काम करती हैं यानी कि वो फ्रेमवर्क जो है वो uh, आपके लैपटॉप पे भी काम करे आपके नॉर्मल कंप्यूटर पर भी काम करे आपके आई फ़ोन पर भी काम करे आप के एंड्रॉइड पे भी काम करे तो इसलिए जो बेसिक क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क होता है वो होता है रिएक्ट नेटिव या फिर फ्लटर तो ये दोनों प्लेटफॉर्म की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इसके साथ डेटाबेस मैनेजमेंट आनी चाहिए इसके साथ साथ यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स अच्छे से आने चाहिए और वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसे गेट ये आना भी बहुत बहुत ज़रूरी है अब हम आगे बात करते हैं कि जो आने वाले बच्चे जो इस लाइन में आना चाहते हैं उनके पास किस तरह की अपॉरचुनिटीज़ हैं पैसा कमाने की तो इंडिया की अगर हम बात करें तो एंट्री लेवल पे किसी भी डेवलपर का जो बेसिक पैकेज होता है तीन से छः लाख के आसपास का होता है और धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं आठ दस लाख पंद्रह लाख मामूली सी बात है और जब वो अच्छे डेवलपर्स बन जाते हैं तो बीस से चालीस लाख तक का पैकेज भी वो कमा सकते हैं यानी कि अगर आप में मेहनत करने का जज्बा है तो ये फील्ड आपको बहुत अच्छा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी देती है अब दूसरों के लिए भी काम कर सकते हैं सैलरी पे आप अपने लिए भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं फ्रीलांसर आप इंडिया में बैठ के बाहर के देशों के लिए भी काम कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से और अपनी कंपनी भी खोलकर लोगों को काम करके दे सकते हैं तो इस फील्ड की ऑप्शंस जो हैं वो इतनी अच्छी हैं कि अगर आप ये सीख लेते हैं तो आपका भविष्य बहुत ही अच्छा हो सकता है अमृतपाल कौर जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया है आशा करूंगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है और आपने ये भी बता दिया कि इस तरह के कोर्सेज़ मार्केट में अवेलेबल हैं और शिक्षा के साथ में प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है आप एक बार इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखेंगे और किसी को असिस्ट करेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा और उसके बाद आप मार्केट में भी अच्छा कमाई कर सकते हैं और कितना कमा सकते हैं इसकी कोई लिमिट भी नहीं है आइए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बात ही प्यारा सगीत आप सुन रहे हैं करियर ऑप्शन नमस्कार फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आशा करूंगा आपको बहुत ही हमारे विद्यार्थी मित्रों को बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं अच्छी बातें हो रही हैं और उनके करियर को लेकर एक नए करियर ऑप्शन के बारे में सुन रहे हैं आप और ये आपके जैसे कि इंटरेस्ट या रुचि की बात मैं कह सकता हूँ क्योंकि आज के युवाओं को कंप्यूटर मोबाइल ये सब चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज करना बहुत अच्छा लगता है और घर बैठे आप ये काम कर सकते हैं इसलिए भी आपके लिए बहुत जरूरी है तो आई आगे बढ़ते हैं अमृतपाल कौर जी एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि करियर अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ पार्ट यानी किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे में कुछ बातें जरुर शेयर कीजिए अब हम बात करेंगे कि इस एप डेवलपमेंट में हम क्या क्या हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम क्या क्या स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं जब हम ऐप डेवलपमेंट का काम सीखते हैं तो हम अपने आप को स्पेशलाइज़ कर सकते हैं सिर्फ आईओएस प्लेटफॉर्म के लिए या फिर सिर्फ अपने आप को हम एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए भी स्पेशलाइज़ कर सकते हैं अब अगर आप आई प्लेटफॉर्म पर या एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर अपने आप को स्पेशलाइज करते हैं तो बहुत सी टॉप टायर की टेयर की कंपनीज़ होती हैं जैसे स्विगी जोमैटो इंटरनेशनल कंपनीज एप्पल, गूगल तो ये सब कम्पनियाँ एक मास्टर को जो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं अपनी लाइन में जैसे जावा में कोटलिन में तो ये लोग ऐसी स्पेशलाइज्ड लोगों को हायर करना पसंद करते हैं उसके अलावा एक और लाइन है इसमें जिसको फुल स्टैक डेवलपमेंट बोलते हैं जिनके पास दोनों ही टेक्नोलॉजीज़ की बहुत अच्छी पहचान होती है और उनको साथ में जो पेमेंट गेटवेज़ होते हैं उनके ऊपर उनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है उनके पास इंटरफेस और सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इं पूरे एको की बहुत अच्छे से समझ होती है तो बड़ी कंपनियां जैसे रेजर पे है फोन पे है यूपीआई है तो ऐसी कंपनियां फुल स्टैक डेवलपर को पसंद करती हैं कि वो उनको हायर कर लें और इनका पैकेज 25 से 30 लाख रुपया होता ही होता है इसके बाद आती है टेक्निकल लीडरशिप की बात कि कुछ लोग इतने अच्छे से अपने आप को इस लेवल पर ले आते हैं कि वो आर्किटेक्चर बन आ, इसका मोबाइल एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर समझ जाते हैं तो वो एज एन आर्किटेक्ट काम करने लगते हैं मोबाइल एप्लीकेशन आर्किटेक्ट तो ये भी एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड नॉलेज है बड़ी बड़ी कंपनियां अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट इस तरह की कंपनियों को इस तरह के बड़े बड़े आ, एक्सपर्ट्स की जब ज़रूरत पड़ती है तो वो उनको 40 से 50 लाख तक का पैकेज देते हैं इसके अलावा आप लोग अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं अब कंपनी स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी कंपनियां आपको ऐसी मिलेंगी जिन्होंने एक छोटी छोटी एप्लीकेशन से बहुत कुछ कर लिया है जैसे कि ओला अब ओला एक एप्लीकेशन है और इसी एप्लीकेशन को स्टार्ट करके बना के उन्होंने अपने आप को बहुत बहुत आगे पहुंचा दिया है तो आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं इसके अलावा आप ऐसे फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं आप कहीं नौकरी करते करते साथ के साथ अलग से अपना काम भी कर सकते हैं और कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं कुछ प्लेटफॉर्म ज़रा ऐसे भी हैं जहाँ से आप अच्छे से बाहर की यानी कि बाहर हिंदुस्तान से बाहर की कंपनियों के साथ भी काम कर सकते हैं जहां पे आपको 50 डॉलर पर आवर से लेकर 150 डॉलर पर आवर तक का काम करने का मौका मिल सकता है और पैसा कमा सकते हैं इसके बाद आता है आर्किटेक्चर के बाद आता है कि कुछ लोग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते करते वो लोग प्रोडक्ट मैनेजमेंट में चले जाते हैं जब जहाँ पे वो एक एक एप्लीकेशन एक एक प्रोडक्ट को डेवलप करवाते हैं और फिर उसके बाद मार्केट में उसको लेकर जाते हैं और उसको अच्छे से इस्टेब्लिश करने की जिम्मेदारी उठाते हैं कुल जमा कहने का मतलब ये है कि जितनी भी बड़ी बड़ी सक्सेसफुल कंपनियां चाहे वो हेल्थ केयर में हैं चाहे वो फाइनेंस सेक्टर में हैं चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में है स्पोर्ट्स सेक्टर में, में, में कहीं भी हैं सब एप्लीकेशन डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट रखते हैं अमृतपाल कौर जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया करियर अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ फैक्टर क्या है किस तरह से हम अपने करियर uh, में आगे बढ़ सकते हैं और कमा सकते हैं इसके बारे में बहुत अच्छी बातें आपने बारीकी से बताया है और बहुत एग्जांपल्स भी आपने दिए थैंक यू सो मच आइए आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों विद्यार्थी मित्रों आप कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग आ गए हैं जहाँ पर हम ऐप डेवलपमेंट की बहुत सारी बातें आपसे शेयर की एजुकेशन के बारे में बताया कोर्सेस के बारे में और फिर किस तरह से एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए किस तरह का मार्केट होता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या है इसके बारे में और ग्रोथ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है ये भी हमने देखा तो अब आइए कुछ विशेष बातें क्योंकि किसी भी करियर को करने से पहले हमें लगता है कि हमें इस करियर को लेकर कुछ बातें ध्यान में रखना है जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक में अगर अच्छा करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेन है और हमेशा अपग्रेड रहना है तो बिल्कुल इसमें भी हमें अपग्रेड ज़रूर रहना है तो कौन सी बातें हमें ऐप डेवलपर होने के साथ हमारे दिमाग में दिल में रखना है मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लग रही होगी इस लाइन में जाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स के ऊपर काम नहीं करना थोड़ी बहुत आपको डेटाबेस के ऊपर भी काम करना है तो सिर्फ बात अच्छी लगने से नहीं चलता मेहनत भी मांगी जाती है ऐसा नहीं है कि आप इस फील्ड में मेहनत के बिना कामयाब हो सकते हैं मेहनत करना बहुत ज़रूरी है हर काम में उसके बेसिक फंडामेंटल्स को समझना और फिर उनमें स्पेशलाइज करना यही हर फील्ड की कामयाबी का बेस्ट तरीका है अगर आप सोच रहे हैं कि हमें इसमें मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा ये नहीं करना पड़ेगा वो नहीं करना पड़ेगा तो ये गलत है कहीं भी किसी भी फील्ड में अगर कामयाब होना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी कंप्यूटर साइंस के साथ भी अगर आप मैथ्स लेते हैं तो आपका जो डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है तो तब आपको आगे जाके इस चीज़ का इतना फायदा होता है कि आप एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हैं अगर आप में थोड़ी सी भी क्रिएटिविटी है अगर आपको क्रिएटिव काम करना अच्छा लगता है आप अपने मन से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं आपको अपने आसपास बहुत सी प्रॉब्लम्स दिखती हैं उनका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं आपका मन करता है कि इसको सॉल्व किया जाए तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक बहुत ही बढ़िया करियर पाथवे हो सकता है और आने वाले टाइम में मोबाइल एप्लीकेशंस का ही बोलबाला होगा क्योंकि हर काम आज की डेट में कंप्यूटर्स पर लैपटॉप्स पर होता है और अब तो मोबाइल ही इतने एडवांस हो चुके हैं कि उन पे ही आधे से ज़्यादा काम हो जाता है और हमसे ज़्यादा आज की डेट में बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि कितना कितनी सारी एप्लीकेशंस मार्केट में आ चुकी हैं और कितनी सारी चीज़ें हम बना रहे हैं और यहाँ तक कि अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी बहुत सारी एप्लीकेशंस बननी शुरू हो चुकी हैं जिसका हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि कितनी तेज़ी से बैकएंड पे काम हो रहा है इस सीरीज़ में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप चाहें तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको ये पूरी की पूरी सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी जुड़े रही हमसे आने वाले सीरीज में आने वाले एपिसोड्स में हम अलग अलग तरह के आपको करियर्स की ऑप्शन देंगे जो कि आप बड़े आराम से अपना करियर बनाने के लिए सोच सकते हैं शुक्रिया अमृतपाल कौर जी बात ये अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह की बातें आप दिलो दिमाग में रखना है जो लोग इस वेब डेवलपमेंट के करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं एक तो डाटा आपको सबसे अच्छी तरह से समझना आना चाहिए डाटा के ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन उस कंपनी के बारे में हो जिसके जिसके लिए आप एप्लीकेशन बना रहे हो उनसे सारी डाटा कलेक्ट करना और उसे सुचारू रूप से आप जो है आ, समय पर उसे अपडेट करना ये सारी चीज़ें होती हैं तो इस पर ध्यान रखना है और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज़ आसान नहीं होता हाँ कुछ एक साल लग जाएंगे आपको शुरू में आपने कोर्सेज कर लिया तो आपका मिनिमम सैलरी तो शुरू हो जाएगा छोटे बड़े काम तो आप कर ही सकते हैं लेकिन एक अच्छे खासा मार्केट में आप जो है एक नाम कर लेते हो तो उसके बाद तो फिर आपके पास लाइन लग जाती लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आ, कोशिश करके डाटा जो है उसके ऊपर अच्छी तरह से पकड़ हो और किस किस तरह के जो स्टाइल्स हैं और कैसे इन चीज़ों को अच्छा बनाया जा सकता है और जो क्लाइंट आपके पास आएगा वो सेटिसफाइड हो कि उन्होंने अगर आपको ये जॉब दे दिया वैसे भी दे रहे हैं तो उनको लगना चाहिए कि मेरे पैसे का वैल्यू है अगर ये आप कर लेते हैं तो फिर आपको मार्केट में कोई रोक नहीं सकता और आपका ग्रोथ को भी कोई कम नहीं कर सकता तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और अमृत पाल कौर जी बहुत बहुत धन्यवाद एक नए करियर के बारे में बताने के लिए आशा करूँगा हमारे विद्यार्थी मित्र भी आपकी इन बातों से आपके पूरे जो आपने जिस तरह से इन चीज़ों को कस्टमाइज़ करके बताया है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है हमारे विद्यार्थी मित्र आसानी से इस चीज़ को समझ गए होंगे तो मैं चाहूँगा कि हमारे सभी विद्यार्थी मित्र अपने करियर को ब्राइट करें ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही हमारे साथ <laughs> और खुश रहिए खुशियाँ बांटिए सुनते रहो मस्कराते रहो या आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में आप किया आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में आपकी ते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में आपकी किया भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सीजे बातों में आपके पास आते ही हम सामान पालना देकर झूलाए संग जो झूले अतिन्द्रिय सुख भरे वो दिन भुलाए हमको ना भूले भुलाए हमको ना भूले महकते अब भी यादों की इन किताबों में महकते फूल हैं अब भी यादों की इन किताबों में आपके